वेदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण पांच समस्त प्रवचन का वंश अथ वंश पौत्रीपुत्र कायनी पुत्रा कायनी पुत्रो गौतमीपुत्रा गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्रा भारद्वाजीपुत्र पारासरी पुत्रात्सरी पुत्र कात्यायनी कात्यायनी गौपस्वस्तिपुत्रा दौपस्वस्थपुत्र पारासरीपुत्रा पारा सरिपुत्र कायनीपुत्रात्यनीपुत्र कौशिकीपुत्रा कौशिकीपुत्र आलमबीपुत्रा च वैयाघ्रपदीपुत्रा च वैयाघ्रपदीपुत्र कांडीपुत्राच कॉपीपुत्राच कपुत्र धात्रेयत्रा धात्रेयत्रो गौतमी गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्रा भारद्वाजीपुत्र पारासरीपुत्रा पारासरीपुत्रो वासीपुत्रा वासीपुत्र पारासरीपुत्रा पारासरिपुत्रो पारासरी व्वारुणीपुत्राकारुणीपुत्रोणीपुत्राकारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादर्तभागीपुत्र पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रा, पुत्रो, पुत्रो, मांडुकायनी मांडुकायनी पुत्रो, सांस्कृतिपुत्रा सांस्कृतिपुत्र आलम्बानीपुत्रादायनीपुत्र आलमबीपुत्रादीपुत्रो पुत्रा, मंडुकायुत्राणुकायनीपुत्रो पुत्रा, मांडूकुत्र पुत्रो। राथी तरीपुत्रा राथी तरीपुत्रो भालुकीपुत्रा भालुकीपुत्र कौंसिकी पुत्राभ्या कौंसिकी पुत्रौ वेदृतिपुत्रा प्राचीन योगी काशकेयीपुत्र सांजीवी प्राचीनयोगीपुत्र सांजीवी साजीववीपुत्र पत्रा प्रश्नीपुत्रादासुरीवासीन प्रने आसुरायाण दासुरायाण आसुरे उपवेशे याज्ञवल्याजवल्य उदालकालको ऋणाधरुण उपवेशेपेशि कुेह कुश्रीर्वाजस्रवसो वाजस्रवा जिह्वावत तो वाद्योगा जिह्वान बाध्योगिशा की थिता दि बाशण हरिता कश्यपाधरी कश्यपिपा कश्यपा शिप कश्यप कश्य ध्रुवै कश्यपौने ध्रुविवाचो वाग्या अभिन्यादितादित्मा शुक्ला जशंसिवाज साव्यवलनाख्याय सामन मं साजीवीपुत्रा सांजीवीपुत्रो मांडूकायन मकंडुकाय नृव्यान्मंड्या कौसा कौसो महितैर्मा कक्षा वाम कक्षाण सांडिल्यांडिल्रेकुश्रेजवचसो राजस्तंबा यज्ञवचाजस्तंबा नुरात का प्रजापत प्रजापतिर्ब्रमणो ब्रह्म स्वयं भू ब्रह्मणे नम अब वंश का वर्णन किया जाता है पौतिमासी पुत्र ने पुत्र से कात्यानी पुत्र ने गौतमी पुत्र से गौतमी पुत्र ने भरद्वाजी पुत्र से भरद्वाजी पुत्र ने पराशर पराशरी पुत्र से पराशरी पुत्र ने औपस्वती पुत्र से औपस्वती पुत्र ने पराशरी पुत्र से पराशरी पुत्र ने कात्यायी पुत्र से कात्यानी पुत्र ने कौशिकी पुत्र से कौशिकी पुत्र ने आलंबी पुत्र से और व्याघ्र पदिपुत्र से व्याघ्र पदिपुत्र ने कांडवे कांडवो पुत्र से तथा कापीपुत्र से कापी पुत्र ने आत्रेय पुत्र से आत्री पुत्र ने गौतमी पुत्र से गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से भारद्द्वाजी पुत्र ने पराम पारा पुत्र से पारा पुत्र ने वासी पुत्र से वासी पुत्र ने पराशरी पुत्र से पराशरी पुत्र ने वारकारुणी पुत्र से वारकारुणी पुत्र ने वारुणि पुत्र से वारकारुणी पुत्र ने आर्तभागी पुत्र से आर्तभागी पुत्र ने सौंगी पुत्र से सौंगी पुत्र ने सांकृति पुत्र से सांकृति पुत्र ने आलम्ब आलम्बायनी पुत्र से आलम्बायी पुत्र ने आलम्बी पुत्र से आलम्बी पुत्र ने जायंती पुत्र से झायंती पुत्र ने मांडुकायनी पुत्र से मांडुकायनी पुत्र ने मांडुकी पुत्र से मांडुकी पुत्र ने सांडली पुत्र से सांडली पुत्र राथी तरी पुत्र से राथी तरी पुत्र ने भालुकी पुत्र से भालुकी पुत्र ने दो कौंश की, की पुत्रों से दोनों कौंचकी पुत्रों ने वैदर्भि वैद्य भृति पुत्र से वैद भृति पुत्र ने कार्स के पुत्र से कार्स की पुत्र ने प्राचीन योगी पुत्र से प्राचीन योगी पुत्र ने सांजीवी पुत्र से सांजीवी पुत्र ने आशरी वासी पुत्र से प्राश्री पुत्र ने आश्रायन से आसुरायण ने आसुरी से आसुरी ने याज्ञवल्क से याज्ञवल्क ने उद्दालक से उद्दालक ने अरुण से अरुण ने उपवेश से उपवेश ने कुरी से कुश्रि ने वाजश्रवा से वाजश्रवा ने जीवान बाध्योग जिहान बाध्योग से जीवान बाध्योग ने असित वाषगण से असित वर्षगण ने हरित कश्यप से हरित कश्यप ने शिल्पकल्प कश्यप से शिल्प कश्यप ने कश्यप नैध्रुवि से कश्यप नैध्रुवी ने वाक से वाक ने अम्भिणी से अम्भिणी ने आदित्य से आदित्य से प्राप्त हुई ये शुक्ल झजु श्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञ द्वारा प्रसिद्ध की गई है साजीवी पुत्र पर्यंत एक यह एक ही वंश है साजीवी पुत्र ने मांडुकायनी से मांडुकायिनी ने मांडव्य से मांडव्य ने गौत्म काक्षायण से, गोछ ने, महीत्ती से महीत्ती ने वाम काक्षायण ने शांडिल्य सेणिल्य ने, शांडिल ने वास्य से कुे ने राजस्तम से कुछरी ने यज्ञवचा राजस्तम्भयान ने तुर्व्य से तुर से ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्म से ब्रह्म स्वायंभु है, स्वायंभूह ब्रह्म को नमस्कार है अथेदान समस्त प्रवचन वंश स्त्री प्राधान पुत्रो प्राधान्याुणवाती प्रस्तुत अतः स्त्री विशेषणे विशेषणेन पुत्र विशेषणाचार्यपरंपरा कर्तमी शुक्लानीतरा ब्राह्मणेन अथवा जानी मनी यजुंसी तेज शुक्ला शुद्धानीत इसके अनंतर अब समस्त प्रवचन का वंश बतलाया जाता है स्त्री की प्रधानता होने से गुणवान पुत्र होता है ऐसा प्रसंग है अतः स्त्री विशेष रूप से ही पुत्र का विशेषण देकर आचार्य परंपरा का उल्लेख किया जाता है वे ये यजु यजु श्रुतियाँ शुक्ल अर्थात ब्राह्मण से अभ्यामृत बिना मिली हुई है अर्थात इनमें पौषेयत्व का दोष नहीं है अथवा ये जो यजु हैं वे शुद्ध हैं ऐसा इसका तात्पर्य है प्रजापति पौतिमासी पुत्रस्तावधो मुखो पुरुक्रमो सांजीवी नेताचार्यपुरुक्रमो वंश सामनमा साजीववीपुत्रा ब्रमण प्रवचनाख्य तच्चद्द्रह्म प्रजापतिबंध प्रजापतिबंधपरंपरायागतस्मास्वनेक विप्रसमत स्वयंभू ब्रह्म नि तस्म ब्रह्मणे नम नमस्तनुवर्तेभ्यो गुरुभ्य प्रजापति से लेकर पौतिमासी पुत्र तक तो यह अधोमुखवंश नियत आचार्य परंपरा के अनुसार है इसमें सांजीवी पुत्र तक सब आचार्य समान एक वाजस्नेयी शाखा में ही है ब्रह्म अर्थात प्रवचन नामक ब्रह्म के संबंध से वह यह ब्रह्म प्रजापति से लेकर परंपरा से आकर हम सब में अनेक प्रकार से फैला हुआ है वह अनादि अनंत स्वयंभू नित्य है उस ब्रह्म को नमस्कार है और उसके अन्वर्ती गुरुओं को भी नमस्कार है ये बृहदारण्यकोपनिषदभाष्येष्ठाध्या पंचम वंशब्राह्मण ये श्रीमद्गोविंदवत्ज्यपादशिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्यमद्श्शंकर भगवत कृतौ बृहदारण्यकोपनिषदभाष्येष्ठोध्याय बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम संपूर्ण ओम तस्सत् ओं तस्सत् ओं तस्सत्म पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्णमुग्ते पूर्णस्णमावशिष्यते शाति शांति शाति हरी ओम